भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों यदि आप लोग अपने संतानों की अतिकाल पर्यंत ब्रह्मचर्य कराएं तो वे धर्मिष्ठ बुद्धि युक्त और चिरंजीवी हुए आप लोगों के लिए अतीव सुख देवें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के प्रति यह पूछें कौन हम लोगों के थोड़े ज्ञान वाले संतानों को उत्तम बुद्धि वाले कर सके वे विद्वान यह उत्तर दें कि जो यथार्थवादी हों वे ही उत्तम काम को कर सके अन्य जन नहीं अब विद्ध दिशा को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो निकृष्ट कर्म करने और दूसरे के द्रव्य के हरने वाले द्वेष करता हो उनको दंड देकर निर्जन देश में बांधो और जो स्तुति करने वाले धर्मनिष्ठ होवे उनको समीप में निवास देकर सदा सत्कार करो भावार्थ विद्वानों का यही आवश्यक कर्म है जो सब मनुष्यों को अविद्या और अधर्माचरण से अलग कर विद्वान धार्मिक बना उनका दुख बंधन छुड़ाना निरंतर करना चाहिए भावार्थ जो मनुष्य दुष्ट कर्म स्वभाव वाले हों वे दूर रखने योग्य हैं और जो धर्मिष्ठ सत्य का उपदेश करें उनके संग से शिष्ट अर्थात श्रेष्ठ हो के सुख को प्राप्त होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य अंधकार का वारण कर और प्रकाश को उत्पन्न करके भय का निवारण करता है वैसे ही विद्वान जन घोर अज्ञान का निवारण करके विद्या रूप सूर्य को उत्पन्न करके सबके आत्माओं को प्रकाशित करें अब धनुर्वेद के दृष्टांत से अविद्या निवारण को कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों आप लोग जैसे धनुर्वेद को पढ़े हुए शस्त्र और अस्त्रों के प्रक्षेप अर्थात चलाने रूप युद्ध में चतुर जन अग्नि संबंधी अस्त्र आदिकों से शत्रुओं का निवारण करके विजय को प्रकाशित करते हैं वैसे ही अत्यंत विद्या के पढ़ाने और उपदेश करने से अविद्याकृत प्रमादों का निवारण करके विद्याकृत श्रेष्ठ गुणों का प्रकाश करो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे विद्वान जन धर्मयुक्त कामनाओं को करके विजयी होते हैं वैसे ही आप लोग भी आचरण करो भावार्थ सब विद्वान जन ही सब विद्यार्थियों के लिए उत्तम शिक्षा देकर शत्रुता को छुड़ाके सब प्रकार के सुख को प्राप्त होवें इस सुक्त में युवा अवस्था में विवाह और विद्वान के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह द्वितीय सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ अब 12 ऋचा वाले तीसरे सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से राजा के कर्तव्य को कहते हैं भावार्थ हे राजन जिसके आप मित्र व जिससे आप विरुद्ध और उदासीन होते हैं वह आपके साथ सदैव मित्रता रखे और आप भी उसके साथ रखें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है वही राजा श्रेष्ठ है जो प्रजाओं का यथार्थ न्याय करता है और जैसे मित्र मित्र को प्रसन्न करता है वैसे ही राजा प्रजाओं को प्रसन्न करे भावार्थ हे राजन इसी से आपके जन्म का साफल्य होवे जिससे आप ईश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग करके प्रजाओं का पालन करो अब प्रजा कृृत्य को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप यथार्थ वक्ता विद्वानों के संग से विद्याओं को ग्रहण कर लक्ष्मीवान हो और इस संसार में सुख भोग कर अंत अर्थात मरण समय में मुक्ति को प्राप्त होओ फिर राज धर्म को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो राजा धर्म युक्त व्यवहार से प्रजाओं का पालन करें वही राज्य करने के योग्य होता है फिर प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों विद्वानों से श्रेष्ठ गुणों की आप लोग प्रार्थना करें तो स्वयं प्रजाएं धनवती होएं फिर चोरी आदि अपराध निवारण प्रजा पालन राज धर्म को कहते हैं भावार्थ हे राजन जो प्रजा को दोष देने वाले होएं उनको सदा ही दंड दीजिए और जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले होएं उनको मानो अर्थात सत्कार करो फिर राज धर्म को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जो आप विद्या और विनय से न्याय पूर्वक प्रजाओं का निरंतर पालन करें तो आपको यश धन राज की उन्नति और उत्तम पुरुष प्राप्त होवे फिर संतान शिक्षा विषयक प्रजा धर्म को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो कन्या और बालकों को माता-पिता ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्त करावें और पूर्ण युवा अवस्था में विवाह करावें तो वे अत्यंत सुख को प्राप्त होवें भावारथ हे संतानों जो आपके माता-पिता दूसरे विद्या रूप जन्म नामक द्विज ऐसा नाम विधान करते हैं उनका सेवन निरंतर तुम लोग करो अब चोरी आदि दोष निवारण संतान शिक्षाकरण प्रजा धर्म विषय को कहते हैं भावार्थ हे उत्तम संतानों आप लोग दुष्ट आचरणों का त्याग माता-पितादिक का सत्कार और चोरी कर्म आदि का निवारण करके पूण्य वाले होइए फिर प्रजा धर्म विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो विद्वान जन किसी को भी बिना अपराध के दोष नहीं देते उनको समीप से दूर मत निकालो इस सुक्त में राजा और प्रजा को चोरी और अन्य अपराध आदि के निवारण आदि के कहने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह तीसरा सुक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले चतुर्थ सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से राज विषय को कहते हैं भावार्थ जिनके अधिष्ठाता मुखिया धार्मिक और विद्वान होवे उनका सदा ही विजय राज्य की वृद्धि और अतुल लक्ष्मी होती है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे राजन जैसे बिजली और भूमि में प्रसिद्ध हुए रूप से अग्नि सबका उपकार करता है और जैसे परमेश्वर असंख्यात पदार्थों को उत्पन्न करने से पितरों के सदृश सबका पालन करता है वैसे ही आप होइए अब प्रजा विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो अग्नि के सदृश प्रतापी जगदीश्वर के सदृश न्यायकारी विद्वान और उत्तम लक्षणों वाला राजा होता है वही चक्रवर्ती राजा होने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक रूपक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य के प्रकाश से सब जीवों के करने योग्य कर्म सिद्ध होते हैं वैसे ही यथार्थ वक्ता पुरुषों से राजा के सर्व न्याय युक्त प्रजा पालन आदि कर्म होते हैं फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो राजा दुष्टों का नाश करके न्याय से प्रजाओं का पालन करता है वह बहुत ही प्रजा का प्रिय होता है भावार्थ हे राजन आप सदा चोर डाकुओं का नाश कर धर्मिकों का पालन करें और शत्रुओं को जीतें अब राजा प्रजा विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है जैसे प्रजा और मंत्री जन राजलक्ष्मी को बढ़ावें वैसे ही इन लोगों के लिए धन बढ़ावें इसी प्रकार न्याय से पिता और पुत्र के सद्रिश वर्ताव करके यसस्वी होंए भावार्थ सब जन राजा के प्रतियह कहें कि हे राजन आप हम लोगों का पालम यथावत करिये आप से रख्षित हम लोग निरंतर धर्मा चर्ण युक्त होकर आपकी उन्नति को जैसे करे भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा अध्यापक और उपदेशक जन सब लोगों को दुख से पार पहुंचाते वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ जैसे प्रजाएं राजा के हित को सिद्ध करती हैं वैसे राजा प्रजा के सुख की इच्छा करे इस प्रकार परस्पर प्रीति से अतुल सुख को प्राप्त होवे भावार्थ हे राजन जो आप विद्या और विनय से